प्रश्नोत्तर दीपमाला देव पूजन तथा कर्मकांड, जिज्ञासा शिव कवच के महत्व के विषय में कृपया कुछ बताएं समाधान जिसको आप शिव कवच कह रहे हैं उसका पूरा नाम अमोघ शिव कवच है उसमें दो भाग है पहला पद्यात्मक और दूसरा गद्यात्मक इनमें से पद्यात्मक भाग सभी पुस्तकों में समान रूप से मिलता है परंतु गद्यात्मक भाग में पाठ भेद मिलता है इस कवच के ऋषि ऋषभ हैं जो भगवान शिव के अवतारों में से एक हैं किसी किसी परंपरा में ब्रह्मा जी को भी इस कवच का ऋषि मानते हैं इस कवच का बड़ा भारी महत्व है इस विषय में एक कथानक आता है एक भद्रायु नामक राजकुमार और उसकी माता दोनों के शरीर में कोई विशेष व्याधि हो गई राजा ने उन दोनों का परिचय कर दिया वे दोनों जंगल में गए जहां उन्हें ऋषभ ऋषि मिले उन्होंने अपना कष्ट ऋषि को सुनाया सब ऋषि ने कहा तब ऋषि ने कहा मैं तुम्हें एक कवच देता हूँ इसका पाठ करना इससे आगे कोई कष्ट नहीं होगा ऋषि ने इसके शरीर में विभूति लगा दी जिससे उसका रोग चला गया फिर कहा कि इसका नित्य पाठ करने से तुम्हारे शरीर में बारह हजार हाशियों का बल आ जाएगा इसके पाठ का फल बड़ा अद्भुत है जिज्ञासा महादेव को बिल्व पत्र क्यों प्रिय है इसे चढ़ाने की विधि क्या है कितनी पत्ती वाले बिल्व पत्र का विशेष महत्व है समाधान एक बार लक्ष्मी जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर आकर कठोर तपस्या की जब बहुत काल के बाद भी महादेव प्रसन्न न हुए तो अंत में उन्होंने भावा विष्ट होकर अपने स्तन को काट कर महादेव को चढ़ा दिया महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए उसी चढ़ाए गए स्तन से बिल्ल वृक्ष उत्पन्न हुआ महादेव ने कहा मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हुआ इस वृक्ष का एक नाम श्री वृक्ष भी होगा आज के बाद मेरी पूजा बिल्वपत्र के बिना पूर्ण नहीं होगी इसलिए बिल्ल पत्र महादेव को अति प्रिय है बिल्ल पत्र को वृक्ष से निकालते समय रहने का थोड़ा सा भाग डंठल उस बिल्ल पत्र से मिला रहता है जिसे वज्र कहते हैं उस डंठल के अंदर तीन रेशे रहते हैं जब उसका मुख खोलते हैं तब वे तीनों रेशे दिखाई देते हैं इस मुख खोलने को ही वज्र हटाना कहते हैं वज्र हटाकर ही बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाना चाहिए जहाँ तक संभव हो छिद्र युक्त और काटे कटे फटे बिल्व पत्र महादेव को नहीं चढ़ाने चाहिए परंतु अच्छे पत्र न मिलने पर बिल्व पत्र का चूर्ण भी शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान है बिल्व पत्र को अधोमुख करके ही चढ़ाना चाहिए बिल्वपत्रम अधोमुखम ऐसा शास्त्रों में विधान है बिल्वपत्र को मंत्र पूर्वक ही महादेव पर चढ़ाना चाहिए क्योंकि देवता से किसी भी वस्तु का संबंध मात्र मंत्र द्वारा ही बन, बनता है वैसे तो बिल्वपत्र चढ़ाने का अलग से मंत्र है परंतु यदि कोई उसे नहीं जानता है तो अपने गुरु मंत्र से चढ़ा सकता है यदि वह भी नहीं है तो नमः शिवाय मंत्र से चढ़ा सकता है सन्यासी के लिए तो प्रणव मंत्र से ही विधान है तीन पत्ती वाले बिल्वपत्र का ही महत्व है चार पांच या उससे अधिक पत्ती वाले बिल्वपत्र दुर्लभ होने से उनका भी विशेष महत्व मानते हैं पर तीन पत्ती युक्त बिल्वपत्र का ही सर्वत्र विधान है